मोते वासुदेवा ओं नमो भगवते वासुदेवा ॐ नमो भगवते ॐ नमो भगवते वास्देवाय जैसे कल बताया योग्यता है वृंदावन धाम में प्रवेश करने के लिए क्या योग्यता है कोई योग्य नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण का गृह इनका स्थान है वे असीम अति महान है और हम अति सामान्य थूच है तो योग्यता प्राप्त करना वृंदावन में प्रवेश करने के लिए संभव नहीं है परंतु श्री कृष्ण की कृपा से हम इस धाम में उपस्थित हो सकते हैं तो वो कृपा हम श्री कृष्ण की कृपा हम श्रीकृष्ण स्वयं से हम मिलते हैं और विशेषकर श्री भगवान के भक्तों के द्वारा वो ही कृपा मिलती है इसलिए हम शिल प्रद को इस उपाधि से बोलते हैं कृष्णा कृपा श्रीमूर्ति कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शील अभय चरण अरविंद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्व प्रभुपाद शील प्रभुपाद हमको कृपा देते हैं और वे कहा से कृपा मिलते हैं संसार दाबान संसार दावान ललित लोक आया कारण घन घन प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णस्य वंदे गुरु श्री महान कृपा का सागर है श्री कृष्ण और आचार्य गण वो महान कृपा सागर से कुछ जल लेके इस भौतिक संसार जो जलती हुए जंगल जैसे है तो परिवेशन कहते है तो शिल प्रभा कृष्ण से कृपा मिलती है तो कैसे कृपा मिलते है उनके गुरु से इस प्रक, इस प्रकार परम गुरु शिष्य परंपरा में से कृपा धारा आती है तो इस गौड़ वैष्णव संप्रदाय उसका एक नाम है पूर्ण नाम है श्री ब्रह्मा ब्रह्मा माधव गौरिया वैष्णव संप्रदाय संक्षेप में गौर संप्रदाय बोलते हैं है। जो चैतन्य महाप्रभु के अनुग्रामी है हम चैतन्य संप्रदाय ऐसे नहीं बोलते हम गौर संप्रदाय बोलते अथवा रूपानुग संप्रदाय हम सब रूपानुगह रूपानुग का, मतलब का मतलब श्री रूप गोस्वामी के अनुगामी और रूप गोस्वामी के अनुगामी का मतलब श्री रूप सनातन भट्ट राघुना श्री जीव गोपाल भट्ट दास राघुना के अनुगामी हम अनुगामी होने के लिए प्रयास करते तो अनुगम इस शब्द का क्या अर्थ है अर्थ है कि श्री रूप सनातन आदि से इस भौतिक संसार में आदर्श भक्ति चरितार्थ करके प्रकाशन किए हैं। वृंदावन के श गोस्वामी है अर्थात छोस्वामी है उनके अलावा लोकनाथ गोस्वामी भूगार्भ गोस्वामी उनके साथ और भी महान भक्त है परंतु विशेषकर सबसे प्रसिद्ध है ये छ रूप सनातन भट्ट राघुना श्रीजीव गोपाल भट्ट दास राघुना जिनमें रूप और सनातन मुख्य है तो इसलिए हम रूपान होगा रूपान होगा काउ था हम तो कह रूप गोस्वामी के जेष्ठ भ्राथ सनातन गौस्वामी थे तो फिर भी हम रूपानुग्र बोलते हैं क्योंकि श्री रूप गोस्वामी का एक विशेष प्रदान था और इसलिए हम रूप गोस्वामी के श्री चरण पर प्रार्थना करते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापित ये न स्वयं रूपकदामा कदा मा स्वपदांति कम श्री चैतन्य मनोभीष्ट चैतन्य महाप्रभु का गंभीर अभिलाष जो उनका हृदय में था जिसके बारे में किसी का पता नहीं था केवल एक भक्त का पता था श्री स्वरूप गोस्वामी परन्तु स्वरूप दामोदर किसी को नहीं बताया चैचन्य महाप्रभु का हृदय के अंदर क्या है चैतन्य महाप्रभु का आचरण और व्यवहार सब देखते थे तो कैसे चैचन्य महाप्रभु प्रेम नृत्य किए थे कैसे चैचन्य महाप्रभु भोग विलासियों की दृष्टि में तो पागल जैसे थे प्रेम फागल था वो प्रेम पागल होना चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के परम लक्ष्य है तो सब चैतन्य महाप्रभु का बाह्य आचरण देखते थे परंतु किसलिए भाई ऐसा कहते थे वो उनका हृदय था किसी को नहीं बताया तो एक और भक्त जन थे थे वो भक्त रूप गोस्वामी थे और वो गुह्य रहस्य जो श्री, श्री चैतन्य महाप्रभु का हृदय में था उन्होंने किसी को नहीं बताया और स्वरूप दामोदा भी किसी को नहीं बताया परंतु श्री रूप गोस्वामी इस चैतन्य महाप्रभु की हृदय स्थित प्रेम की कामना वो श्री रूप गौस्वामी पूरा जगत ने उसको प्रचार किया है और वो इच्छा क्या है श्री चैतन्य महाप्रभु हे राधा भाव दूठी सुबलितम नवी कृष्ण स्वरूपम श्री स्वरूप दामोदा चैतन्य महाप्रभु का वर्णन इस प्रकार हैं। राधा कृष्ण प्रणयलादिने शक्तिरस्म ऐकाभुरा देह भेद गैतनख्यम तो प्रकटम यदुना तदयम चैक्यप्त राधा भाव्युति सुबिता नौमे स्वामी इनकी कर्च मतलब नोटबुक जैसे ये प्रणाम मंत्र चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र इस प्रकार रचना की कि मैं चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम करता हूं वो कौन है राधा कृष्ण कैसे वे राधा कृष्ण हैं राधा और कृष्णा तो परम पुरुष है और श्री राधा वो परम पुरुष की स्वरूप शक्ति है तो वे दो है राधा एक है और कृष्णा एक है और उनका प्रणय अर्थात प्रेम भावना वो ह्लादनी शक्ति का प्रकाश हैदिनी शक्ति से गठित होते हैं अर्थात वो प्रेम जो राधा और कृष्ण के बीच में है वो परम प्रेम परमानंद का तो वे दो है तो प्रेम तो कम से कम दो दो व्यक्ति के बीच में होने होने चाहे तो वे दो आत्मा है हम जैसे तू तुझात्मा नहीं है कृष्ण भगवान ही है।, वे दो है लेकिन एक ही है क्योंकि उनका प्रेम इतना घन है कि वे एक आत्मा दो स्वरूप में है तो वे दो जो एक है तो इस समय चैतन्य महाप्रभु की प्रकट लीला का समय तो वो दो जो सनातन दो मूर्ति है तो एक मूर्ति होगा दोनों युक्त हो गया है और वो मूर्ति है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वे हे कृष्णा परंतु इनकी भावना है राधा की और उनकी अंग उनका शरीर श्याम काला कृष्णा का श्याम वर्ण नहीं है चैतन्य महाप्रभु का वे गौरवर्ण जो गौरंगी श्री राधा ती अभी चैतन्य महाप्रभु के रूप में गौरंगा हो गया है तो इस चैतन्य महाप्रभु हे कृष्णा जो राधा की भावना ग्रहण की राधा का प्रेमानंद प्रेम रसानंद आस्वादन करने के लिए श्री कृष्णा चैतन्य महाप्रभु के रूप में आये है।, है जो श्री राधा सदैव प्रेम विलाप की श्री कृष्णा का मथुरा गमन के पश्चात श्री राधा युगायतम निमेश चक्षुषा प्रावृषातम शून्ययतम जगत सर्व गोविंद विरहेन तो एक क्षण तो बार सल दीर्घ जैसे लग रहे थे श्री राधा श्री छजन्य महाप्रभु राधा भावाभीष्ट होगा तो इस विरह भाव मै कृष्ण प्राप्त नहीं करती हूं वो परम प्रेमानंद भाव जो श्री राधा इस वृंदावन धाम में अनुभव की वो प्रेम भावना आस्वादन करने के लिए चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे और जो उनके हृदय में कि मैं लोग मुझको देखते हैं और देखते हैं कि मैं सन्यासी हूं लेकिन मैं राधा हूं इस चैतन्य महाप्रभु की भावना श्री रूप गोस्वामी इस गोपी प्रेम भावना इनकी अनेक पुस्तकें प्रकट की है तो तो महिमा प्रेम रसम जगते बृंद माधुरी प्रवेश भावे भकती शकती हित तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में इनके एक भक्त वासुदेव घोष चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा कि यदि चैतन्य महाप्रभु तो नहीं आए थे तो कैसे ही वासियों जगतवासियों सकते राधा की महिमा और विशेषकर गोपियों की मधुर प्रेम भावना कौन समर्थ है इस प्रेम प्रचार करने के लिए चैचान्य महाप्रभु के बिना कोई नहीं तो चैचान्य महाप्रभु इस प्रचार किए थे का रूप और राघुनाथ दासकर स्वामी के द्वारा इसलिए श्री चैचान्याचार्य चाम्रत का हर एक अध्याय का अंत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री रूप और रघुनाथ गोस्वामी को प्रणाम करते हैं श्री रूप राघुनाथ पौधे मोर्य आश चैतन्य चारितमृता कहे कृष्णदास सो so, इस प्रकार हम रूपानोगा रूपानोगा वैष्णव होना चाहते हैं तो इस वृंदावन धाम में श्री रूप सनातन भट्ट राघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास राघुनाथ शोस्वामी प्रभु हमको शिक्षा दी कैसे शास्त्र गौरया शास्त्र रचना करने से और उनके चरित्र से हम समझ सकते हैं कौन है गौरिया वैष्णव तो हम विशेषकर श्री रूप गोस्वामी की प्रशंसा करते परंतु सब महान है सब सबकी गुण हमारी बुद्धि के अतीत है सब चैतन्य महाप्रभु के विशेष प्रतिनिधि है श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देशों में कृष्ण भक्ति प्रचार किए कैसे श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दस रघुनाथ और सब महान महान महान महान वैष्णव की कृपा लेके शीरा शेराध्या करके उन्होंने पश्चात्य देश गए हैं और हरि कृष्ण महामंत्र भगवत गीता और श्रीमद भागवत का प्रचार करने से पाश्चात देश निवासियों को इस ब्रह्म दुर्लाभ प्रेम परिवेशन किया है तो इस कीर्तन में वंदे रूप सनातन रघु युगौ श्री जीव पालको श्री श्रीनिवास आचार्य जो जीव गौ के थे। शिक्षा थे उन्होंने शिक्षा मिली श्री जीव गोस्वामी से वे संक्षेप में ही के शार गोस्वा का चरित्र अद्भुत चरित्र का वर्णन करते हैं तो उन्होंने क्या किया है और उनका व्यवहार से हमें क्या सीखना है तो पहले है यही वर्णन की कृष्णो कीर्तन गान करो। वे क्या किए हैं वृंदावन में हम वृंदावन यहा आए हैं असीम सौभाग्य से तो हमें यहा आने के पश्चात हमें क्या करना चाहिए तो हमें क्या करना है जो वृंदावन के बहा भी करना चाहिए कृष्ण कीर्तन हम यदि वृंदावन में है अथवा वृंदावन के बहा हमें कृष्ण कीर्तन करना चाहिए कृष्ण कीर्तन करना सब जीव का मुख्य धर्म है सततम कीर्त यंत्र मां भगवद गीता में श्री कृष्ण महात्मा जनों के लक्षणों में सर्वप्रथम कहते हैं कि जो महात्मा है सदैव मेरा कीर्तन कर कृष्ण कीर्तन कर कीर्तन अर्थात बहुत जड़ से जम से श्री स्वर्गोस्वामी प्रभु कीर्तन किए थे तो वृंदावन के बहार, वृंदावन के अंदर कृष्ण कीर्तन करना चाहिए वृंदावन के बहार हम हमेशा सब स्थिति में अवसर नहीं मिलते कृष्ण कीर्तन करना जैसे बहुत भक्त का सर्विस करना है ऑफिस जाना है फैक्ट्री जाना है दुकान जाना है ये सब कुछ ना कुछ काम करना है तो फैक्ट्री ऑफिस और सब जगह में भी कीर्तन करना चाहिए लेकिन दुनिया का हाल ऐसा है यदि हम फैक्ट्री में कीर्तन करेंगे तो मालिक क्या कहेंगे तो नमस्कार महाराज <laughs> आप राज्य जाओ वहां के चल करो यहाँ पर मत करो और इस सभा के पहले हम इस सत्र के पहले हम उस छोटे सा मैदान पर बैठे हुए कुवैत आने वाले भक्तों से बात की, की वहां पर स्थिति इतना खराब है कि बाहर धोती पहनना तिलक रखना कीर्तन करना संभव नहीं है कुवैत का एक गुण है कि वहां पर सुख तो बिल्कुल नहीं है तो पूरे जगत में सुख तो नहीं है लेकिन सुख की कल्पना हो सकते है लेकिन कुवैत में वो भी संभव नहीं है और इसलिए वो बहुत अच्छा क्षेत्र है कृष्ण भक्ति प्रचार करने के लिए क्योंकि कुछ नहीं है वहां पर और इसलिए भक्तों तो परेशन के बीच में भी क्योंकि बाहर कीर्तन करना कृष्ण भक्ति करना संभव नहीं है तो वहाँ पर बाहर कीर्तन करने संभव नहीं है लेकिन यहाँ पर वृंदावन में तो लगभग सभी लोग कीर्तन करते हैं परिक्रमा करते हैं माला करते हैं इस भौतिक संसार में कृष्ण भक्ति का राजधानी है इस वृंदावन धाम और भारत का, सार का है, वो दिल्ली में यहां से ज्यादा दूर नहीं है तो वो सब साकारी एमपी एमएलए एम सब वाले के लिए उनका परम कल्याण हो सकता यदि यहाँ आए थे और ये वो सब पॉलिटिक्स चढ़ के तो खुद सेर्तन करते हम यहाँ वो लोकसभा राज्य जानना चाहिए और सबको बताना चाहिए आज का रेजोल्यूशन है वो लोकसभा खाली करो सब रज जाओ और परिक्रमा करो कीतन करो लेकिन तो नहीं करेंगे नहीं करेंगे हमारा सौभाग्य है कि हम इतने बड़े लोग नहीं है हम एम बड़ा अमीर नहीं है हम तो कुछ नहीं हम साधारण लोग है इसलिए ही हम हमारा शरण है ही श्री कृष्ण हमारी कुछ भी आशा नहीं है कि मैं बड़ा होंगे मेरा पिक्चर पेपर में आएगा और लोग मुझको जिंदाबाद जिंदाबाद जाए हो कहेंगे हमारी कुछ आशा नहीं है हमारी आशा है कि हम श्री कृष्ण की जाये हो कहेंगे कृष्ण कीर्तन करेंगे इस भौतिक संसार में बड़े बड़े लोग चाहते है कि दूसरे लोग उनके कीर्तन करेंगे और हम श्री रूप को स्वामी शिलोप्रपात की कृपा से यहाँ आया है वो सब पॉलिटिक्स जो गंध पॉलिटिक्स चढ़ के और बिल्कुल स्मरण नहीं करके हम कृष्ण कीर्तन कर सकते तो हम सब अलग अलग जाएगा में रहते तो हम जहा जहा भी हो तो कृष्ण कीर्तन करने चाहिए यदि फैक्ट्री में संभव नहीं हो तो घर में करो रास्ते रास्ते में करो कृष्ण कीर्तन करने चाहिए और कृष्ण कीर्तन करने के लिए ही सबसे अनुकूल स्थल है इस वृंदावन का और वृंदावन से अभिन्न श्री माया पौधा तो कीर्तन गाना नार्थन पढ़ो नार्थन भी करने चाहिए जब तक शरीर में शक्ति है कीर्तन के साथ नर्तन किसी यदि हम कृष्ण कीर्तन गाना नर्तन नहीं करेंगे तो हमें आकर्षण होगा वो डिस्को डांस करने के लिए भगवान कृष्ण नाचने वाले हैं और इसलिए सब जीव जो उनके अंग हैं वो सब की प्रवृत्ति है नाचना तो यदि हम कृष्ण कीर्तन में नहीं नाचेंगे तो हम अलग प्रकार का नाचना करेंगे तो कृष्ण कीर्तन में नाचना चाहिए जैसे राधा गोपीनाथ प्र, प्रभु उनका उमर है सेवेंटी वन कैसे बोलते है हिन्दी में इकहत्तर इकहत्तर इकहत्तर इकहत्तर तो अभी तक नाटते कीर्तन में तो आप ऐसे करो अंतिम श्वास तक कीर्तन और नाटत कृष्ण कीर्तन तो यदि शरीर में ज्यादा बल नहीं है तो उस समय समझना चाहिए कि मुझे व्रजवास करना चाहिए हमारी आशा नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर होना हमारी आशा है कि हमारा अंतिम श्वास व्रज का धूल में होगा तो जो इस व्रज धाम में त्याग्वा देहांग क्या कहते पुनर्जन्म ना जो व्रज से जाते तो कहा जाते व्रज इस वृंदावन जो वो वृंदावन कोलोकधाम से अभिन्न है जो शरीर त्याग कहते है इस वृंदावन में तो उस वृंदावन जाते हैं तो वास्तव ब्रजवास है कृष्ण कीर्तन कृष्ण गान कृष्णनार्थ यही व्रजवास है चैतन्य महाप्रभु पंच मुख्य भक्ति के पंच मुख्य अंग हमको बताए जिनमें एक है मथुरावास साधु संग नाम कीर्तन भगवत श्रवण मथुरावास श्री मूर्ति श्रद्धाय सेवन तो वो रजवास यदि हम नहीं कर सकते तो शारीरिक रजवास यदि हम नहीं कर सकते तो कम से कम मानसिक रजवास होना चाहिए और यदि हम इस अभ्यास करते कृष्ण कीर्तन करने का तो हम सदैव व्रज में रहेंगे जैसे अद्वैत आचार्य प्रभु चैतन्य महाप्रभु को बोले कि आप जहा रहते हो वहां वृंदावन है और वृंदावन में यदि हम शारीरिक निवास करते हैं परंतु हम कृष्ण कीर्तन नहीं कहते हैं हम भौतिक विलासी जैसे इंद्रिय सुख के लिए और पैसा के पीछे रहते हैं तो वो ब्रज तो ब्रजवास नहीं है तो उस प्रकार ब्रजवास से भी फायदा होता है लेकिन वास्तव ब्रजवास है कृष्ण कीर्तन कृष्णोत्तन गो फो मतलब आसक्त होना तो धीरा धेरा, धेरा जन प्रियकरो प्रिय करो निर्मत हम शिरूप सनातन आदि को स्वामी गण की पूजा कहते हैं पूजा इस शब्द का मतलब ऐसे आरती अर्चन करना और सम्मानधन तो सम्मानविद होते हैं क्यों क्योंकि वे श्री कृष्ण के परम भारंभा, भक्त हैं और उनके चरित्र में कुछ भी कलंक नहीं है और इसलिए सज्जन और असज्जन भी उनके प्रिय हैं क्योंकि वे किसी को द्वेष नहीं करते हम बहुत बार ऐसी बात सुनते बहुत स्वामी गुरु ऐसे उपदेश देते तो किसी को द्वेष मत करो नफरत मत करो तो कैसे ही निर्मत होना संभव तो यदि हम दूसरों से कुछ लेना चाहते या यदि हम दूसरे से कुछ ईर्षा करते हैं तो कैसे हम इस प्रकार आदार चरित्रवान हो सकता यदि हम देखते है एक आदमी तो मऊकी आती है और इससे हम, हम हम चाहते है कि मेरे जब में खाली पचास लाख है और वो आदमी का क्रॉ के क्रो है और इसलिए हम उसको द्विज करते हैं हमसे छोटा एक आदमी है और ऐसे ऐसा मेरा पास पचास पचास लाख है और उसके पास खाली एक लाख है तो मेरा हक है उसको परेशान देना तो ऐसी भावना से कृष्ण भक्ति नहीं हो सकती और यदि कृष्ण भक्ति नहीं हो तो वो द्वेष भाव रहेगा तो श्री रूप सनातन आदि गोस्वामी द्वेष द्वेश क्योंकि उनकी एक ही इच्छा थी श्री कृष्ण का कीर्तन करना किसी से लेना देना नहीं है इस प्रकार की वे किसी के भौतिक संपत्ति लेने की इच्छा नहीं थी और किसी को परेशान देना की इच्छा नहीं भक्तों दूसरों से कुछ भी नहीं लेते तो ज्येष्ठ भक्तों से कृपा चाहते हैं और आम लोग को कृष्ण भक्ति देना चाहते है तो इस प्रकार श्री रूप सनातन भट्ट राघुनाथ श्रीजीव गोपाल भाटा दास राघुनाथ उनका चरित्र आदर्श था तो भक्तों का चरित्र ऐसे होना चाहिए तो हम कीर्तन कहते हैं तो कीर्तन के बाद हम देखेंगे वो कीर्तन क्या खाली मौखिक या हृदय से आया था हमारा चरित्र से हरे कृष्ण चिलान्या से वो यदि हृदय से नहीं तो वो वास्तव कीर्तन तो नहीं हो बहुत मायावादी भी कीर्तन कहते इस वृंदावन धाम में बहुत मायावादी भी है माया मतलब धाम में नहीं है लेकिन वे दृश्यमान है इस धाम में परंतु उनका कुछ भी वास्तव संबंध नहीं है वृंदावन के साथ क्योंकि वृंदावन धाम तो केवल शुद्ध भक्ति से अवगत है जो ऐसे प्रचार करते हैं कि सब एक है कृष्णा अव्यक्त से आया है ऐसे लोग का कुछ भी संबंध नहीं है वृंदावन धाम के साथ शायद उनका आश्रम की ठिकाना है मायावाद आश्रम परिक्रमा मार्ग वृंदावन यूपी तो वो ही संबंध है और कुछ नहीं है कृष्ण के साथ कुछ भी संबंध नहीं है तो हमारे हृदय में अगर कुछ दूषण हो मायावाद दूषण भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामना तो ब्रज वास करना संभव नहीं है इसलिए वृंदावन में भी भक्तों के बीच श्रीमद् भागवत कथा होनी चाहिए वो भागवत प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक से नहीं केवल दशम स्कंद दशम स्कंद में श्री कृष्ण की लीला का वर्णन है तो वो सभी कथा के सार के सार है परंतु जिससे हम नत्सार्य शून्य होएंगे जिससे हम आदि में लेंगे वो सर्वोत्कृष्ट कथा श्रवण करने के लिए इसलिए हमें भागवत के प्रथम नौस्क भी सुनने चाहिए जिससे कृष्ण कीर्तन करने से और भागवत कथा सुनने से हृदय मार्जित हो जाएगा सुनवतांग स्वकथा कृष्ण पुन्य श्रवण केतन हृदय स्थो ही अभद्राणी विधुनो थी सुह्रत साम हृदय में वो अभद्रा सब कुछ जो है काम क्रोध लोभ मोह मादा माद अभक्ति भक्ति का नाम में या भक्ति का रूप में अभक्ति तो सब कुछ निकालना चाहिए वो संभव है चेतो दर्पणम आर्जनम कृष्ण कीर्तन और कृष्ण श्रवण के द्वारा और श्री रूप सनातन आदि गोस्वामी गण उन्होंने कर्तव्य चैतन्य महाप्रभु का आदेश लिया इस गौर संप्रदाय विधि स्थापना और इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का प्रचार करना तो आधुनिक युग में हम पूरी पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार सेवा में है और हम शिल प्रद कि दिव्य पुस्तके का वितरण कहते हैं विशेष का श्रीमद् भागवत गीता श्रीमद् भागवतम शिल प्रपद ने कहा कि मेरी पुस्तकें अध्ययन करने से हम पूर्वचार्यों के साथ युक्त होते क्योंकि शिल प्रपाद की सभी था में क्या है केवल पूर्वाचार्यों का सिद्धांत है और उसमें शिल प्रोपात का कुछ व्यक्तिगत मंतव्य भी है तो वो सब व्यक्तिगत मंतव्य उसका मतलब है कि वो सब पूर्वाचार्यों की रीति के अनुसार कुछ काल्पनिक नहीं है तो चेचन्य महाप्रभु केवल आठ श्लोक हमको प्रदान किए हैं जो शिक्षा है जो बहुत प्रसिद्ध है जिसमें संक्षेप में सब गौर सिद्धांत हैं तो वो सिद्धांत की पूरी व्याख्या करने के लिए है और केवल सिद्धांत नहीं है तो कैसे ही कृष्ण भक्ति करने है कैसे ही भक्ति साधना करने है और चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि कृष्ण भक्ति सर्वोत्तम है श्री कृष्ण भगवान है आराध्यो भगवान रजेशन यस ताम वृंदावनम ये चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि भगवान है श्री कृष्ण स्वयं भगवान कृष्ण कि विष्णु बहुत वैष्णव है अलग अलग संप्रदाय है और सबका विचार है कि कृष्ण है भगवान विष्णु का अष्टम अवतार परंतु चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कि विष्णु भगवान है श्री कृष्ण आदि पुरुष गोविंद का एक अंश है तो इसका धाम है वृंदावन वैकुंठ के ऊपर है वृंदावन ये सब चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है तो चैतन्य महाप्रभु हमको केवल आठ श्लोक दिए हैं और उन्होंने रूप सनातन आदि गोस्वामी गण को आदेश दे। तो वृंदावन जाओ वहां रहो और लुप्त तीर्थ का उदाहरण उस समय वृंदावन में तो कुछ नहीं था बहुत कम तीर्थ स्थान मतलब सब सब था लेकिन लुप्त हो गया है कोई नहीं जानते थे राधा कुंड क्या है कहा है कोई नहीं जानते थे कुछ मंदिर था जैसे मथुरा में तो कुछ था और लोग जानते थे कि ये श्री कृष्ण की लीला स्थल है परंतु विशेष क्या नहीं था कहा कहा ये सब लीला स्थान है और वो सब लुप्त तीर्थ करना रूप और सनातन गोस्वामी किए थे चैतन्य महा, महाप्रभु का आदेश लेके और एक आदेश था रूप और सनातन को तो भक्ति शास्त्र रचना करो नाना शास्त्र विचारनायी का निपुणो सद धर्म सद्धर्म हो सद धर्म क्या है सद्धर्म है परम धर्म और परम धर्म है कृष्ण भक्ति विशेषकर व्रज भक्ति ये चेतन्य महाप्रभु का प्रचार है और सब कुछ शास्त्र में है परंतु सब पंडित और भक्त जो शास्त्र अध्ययन कहते हैं तो सब पंडित और भक्त वो शास्त्र का गोहिया आर्थ नहीं समझते हमें शास्त्र चक्षु होना चाहिए अर्थात सब कुछ स्थूल अंकों मांग से घटित अंकों से नहीं देखना है शास्त्र का विचार में से सब कुछ देखना चाहिए परंतु शास्त्र में है वो क्या है वो समझने के लिए शुद्ध भक्त आचार्य गणों का मार्गदर्शन होना चाहिए शास्त्र में है सब कुछ परंतु समझना सबका अधिक समझना के लिए आदि का नहीं है एक अद्भुत मंतव्य है श्रीमद् भागवत के बारे में भगवान महादेव शिव कहते हैं हम वेद मी सुख वेदी व्यास वे न ने थी रा भक्त्या भगवत ग्रह हम न मेध्या न न छठ ठीकाया शिव कहते हैं कि मैं जानता जनता भागवत श्रीमद् भागवत की मूल वाणी मूल उद्देश्य क्या है मैं जानता हूँ सुखदेव भी जंत है व्यास शायद जंत है व्यास जो श्रीमद् भागवत की रचना करता है वे जानते ही कि नहीं शायद संभावना है संदिग्ध है तो भक्ति से भागवत समझना संभव बड़ा पंडित होने से बड़ा बुद्धिमान होने से नहीं है तो वो भागवत और भागवत जो सभी शास्त्रों के राजा है इसका गुरु या अर्थ क्या है और की श्रीमद भागवत सभी शास्त्रों के राजा है वो कि श्रीमद् भागवत सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है श्री जीव गोस्वामी इस बात को स्थापना की इनका तत्व संदर्भ में है सार्वेदांत सारम ही सारम सारमे उदाहरितम श्रीमद भागवत ईचित तो क्या है शास्त्र में शास्त्र है चाबी परम धाम का प्रवेश करने के लिए लेकिन शास्त्र में क्या है कैसे सही समझना है वो तो आसान नहीं है तो इसलिए रूप सनातन आदि चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार अलग अलग शास्त्रों में अनुसंधान किया है तो पहली बात है कि वो आज जैसे इतना बड़ा ग्रंथालय नहीं था और आजकल हम लगभग सभी शास्त्र इंटरनेट से मिल सकते तो उस समय शास्त्र प्राप्त करने के लिए तो पहले ही खोजना पड़ता क्योंकि उस समय हस्तलिपि शास्त्र हस्तलिपि थी और सब जाएगा तो सब शास्त्र नहीं मिलते तो पहला काम था वो सब रूप सनातन आदि गोस्वामी तो, तो शास्त्र संकलन करना और कुछ शास्त्र बहुत दुर्लभ थी तो वो सभी शास्त्रों का संग्रहण करके उस शास्त्र में अनुसंधान किए बहुत बहुत शास्त्र में अनुसंधान किए है तो लगभग सभी शास्त्र सभी शास्त्र में कुछ स्पष्ट साक्षात प्रमाण है कि कृष्णा स्वयं भगवान है और इनकी शुद्ध भक्ति भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामना के बिना वो ही भक्ति शुद्ध भक्ति करना जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है तो यही सब स्थापना के लिए रूप सनातन आदि को स्वामीगण बहुत बहुत शास्त्रों संकलन करके अनुसंधान किया है और इस प्रकार उन्होंने कुछ ग्रंथ बने है जो सभी शास्त्रों का सारांश है श्री रूप गोस्वामी की प्रसिद्ध ग्रंथ है श्री भक्ति साम्रथ सिंधु जिसमें चैतन्य महाप्रभ प्रभु का हृदय की इच्छा स्वर्थ होते हैं चैतन्य महाप्रभु का प्रचार हैस भक्ति तो वो रसमृत जो एक महान सिंधु है वो रसामृत भक्ति व्र सिंधु पुस्तक सिंधु एक सिंधु तो एक पुस्तक में मिलते हैं वो भक्ति वसामृत सिंधु और विशेषकर श्रीमद भागवत से और बहुत शास्त्रों से बहुत प्रमाण संकलन करके श्री रूप गोस्वामी वो भक्ति प्रसाद सिंधु ग्रंथ रचना की और हरि भक्ति हरिभक्तिलास उसमें एक सनातन गोपाल भट्ट गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों एक साथ इस ग्रंथ रचना की बहुत बहुत शास्त्रों से प्रमाण प्रमाण देते हैं वैष्णव व्यवहार और आचरण के बारे में क्या क्या करना किस किसलिए और कैसे पालन किसलिए और कैसे जन्माष्टमी पालन करने इत्यादि दीक्षा के बारे में गुरु और शिष्य संबंध के बारे में बहुत बहुत शास्त्रों से बहुत श्लोक संकलन करके इस हरि भक्ति विलास अपूर्व शास्त्र रचना की तो इस प्रकार नाना शास्त्र विचार निपुण हो सदार्मापक हो क्यों आई बहुत श्रम ऐसे ही शास्त्र विचार करने में बहुत श्रम होते हैं खुद के लिए ही उनका प्रयोजन नहीं था क्योंकि वे कृष्ण कीर्तन गान पढ़ो जीवन की है कृष्ण कृष्ण कीर्तन और नर्तन करना उससे आसक्त होना वो जीवन की परम संसिद्धि है तो स्वयं के लिए ही इतने सा शास्त्र बनाने का कुछ भी प्रयोजन नहीं था परंतु इतना सा शास्त्र बनाने से उनका उद्देश्य था लोकहित कि मूर्ख जीवों जिनके कुछ भी जानकारी नहीं है चैतन्य महाप्रभु का प्रचार व्रज प्रेम के बारे में उनको सूचित करना चाहिए तो उस उद्देश्य से बहुत श्रम करके श्री रूप सनातन आदि इतना सा शास्त्र अध्ययन अनुसंधान किया है और सभी शास्त्रों का सारांश निकाल के उन्होंने बहुत अद्भुत भक्ति रंथ रचना की नौका नाम हित कारण छुबू में इसलिए हमें वो हम और सब विश्ववासियों उचित है और स्वामी के चरणों में शरण लगा राधा कृष्ण पदार विन्द भजना नंदे नो तो उन्होंने ऐसे किए तो इतने से श्रम किए है क्यों क्योंकि उनका हृदय में प्रगाड़ राधा कृष्ण प्रिंता तो आम लोग तो श्रम कहते हैं फैक्ट्री में ऑफिस में पैसे कमाने के लिए उनके छोटे छोटे संसा चलाने के लिए परंतु रूप सनातन तो संसा त्याग किया है तो इतना से श्रम किए थे क्यों राधा कृष्ण प्रेम से राधा कृष्ण उस समय चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट थे और वो राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु उनको आदेश देते तो इस सेवा करो तो ऐसा नहीं है कि व्रजवास का मतलब आलसी होना इसका मतलब संसार से हथियार करना और फैक्ट्री जाने का जरूरत नहीं है मैं भजन करूंगा भजन का मतलब दिन में पंद्रह सोलह घंटा ध्यान करना ध्यान करना मतलब सुप्त रूप में शायन करना और एक बार बाहर जाना भिक्षा मांगने के लिए और बाकी समय आए तो दूसरों को उपदेश देना भाई ऐसे करो वाई ऐसे करो, करो। मैं बड़ा साधु हूं मेरी बात सुनो तो ये ब्रजवास तो नहीं है व्रजवास का मतलब और प्रयोजन है यदि या बैठने से हम श्री चैतन्य महाप्रभु की सेवा करते हैं चैतन्य महाप्रभु के इस आधुनिक युग में परम प्रतिनिधि शील प्रभुपद हा आए थे ब्रजवास करने के लिए और यहा बैठके श्री रूप सनातन आदि षड स्वामी के आदर्श के अनुसार तो अवसी नहीं थे नाना शास्त्र विचाराई का निपुण होने से उन्होंने श्रीमद् भागवत का अनुवाद किए थे और अनुवाद और प्रकाशन करके वो सब रूपानुग्रंथ लेके अमेरिका गए थे ब्रजवास चौड़ के नहीं ब्रज धाम लेके श्रील प्रोपात अमेरिका गए थे जिससे पाश्चात्य देश के लोग भी व्रज धाम के बारे में मालूम सकते तो रूप सनातन आदि गोस्वामी गण की सेवक के लिए ब्रज धाम की सेवक के लिए शिल प्रभपाद वृंदावन के बाहर गए थे और इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि शिल प्रभपाद है श्री रूप गौस्वामी रूप सनातन आदि गोस्वामी, गोस्वामी की के श्रेष्ठ सेवक है श्री गौरंग गुणान वान विधो श्रद्धा समृद तो पर वृंदावन धाम में और स्वभाव स्वभाविक है यहां पर कि हम कृष्ण का स्मरण करें गौर नहीं नवरी धाम में ही गौरंग का स्मरण करने चाहिए ऐसी बात नहीं होने चाहिए यहाँ पर भी चैतन्य महाप्रभु का स्मरण होना चाहिए ये आधुनिक व्रज धाम जिसमें इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे आश्रम हैं, ये सब चैतन्य महाप्रभु की सृष्टि है चैतन्य महाप्रभु के यहा आने के पहले तो ये सब तो नहीं था और रूप सनातन यहाँ आए चैतन्य महाप्रभु का आदेश के अनुसार लगभग तीस साल के पहले में कई बार शिल भक्ति श्री धन से ठाकुर के एक शिष्य जिनका नाम चौथी शेखा प्रभु उनके पास कई बार गाया था और उन्होंने मुझको श्रीला भक्तिश्वर ठाकुर के बारे में बहुत कुछ बताए तो एक बार मुझको बताए की श्रीला भक्तिशी रन सब व्रज धाम में तय तो ज्यादा गौड़ कथा बम और जब नवद्वीप धाम में तय तो ज्यादा व्रज कथा बम तो नवद्वीप और वृंदावन अभिन्न है दोनों धाम में श्री कृष्ण का स्मरण होना चाहिए और दोनों धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण से अभिन्न है उनका स्मरण भी होना चाहिए तो इस धाम में कृष्ण का स्मरण होते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से श्री रूप सनातन आदि सरग स्वामी की कृपा तो से तो उन्होंने कृष्ण कीर्तन किए थे गोविंद गोविंद गान अमृत परिवेषण किए है जिससे लोग जो मायावाद दर्शन से और भौतिक भोग विलास की प्रेरणा से मोहित होते हैं रूप तो और रूप सनातन आदि गौ स्वामी गण तो चैतन्य महाप्रभु के गुणगान और श्रीकृष्ण के गुणगान किए थे सब फति जीव और मायावादी भी जो एक प्रकार के साधु है परंतु सही मार्ग नहीं मिले और सबका उद्धार करने के लिए श्री रूप सनातन आदि गोस्वामी का पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर इस प्रकार गौर कीर्तन और गोविंद कीर्तन किया था चूर्ण मशेष अमंडल श्रेणिंग सदा तो विशेषकर रूप और सनातन बहुत बड़े लोग थे मंत्री थे नवाब हुसैन शाह बंगाल के राजा उनके सारका में वो रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आज का मुख्यमंत्री आज मुख्यमंत्री कौन था और रूप गोस्वामी तो वो सब वो नवाब के सब पैसा रूप गोस्वामी और तो सब देखभाल किया थे तो महान लोग थे बहुत बड़े अमीर भी थे तो वो सब त्याग किया सब छूट है ऐसे ही सोच के सब छोड़ दिया तो एक बार चैचान्य महाप्रभु का दर्शन मिल के सब कुछ त्याग किया ये क्या है धन जन संपत्ति क्या है सब कुछ छोड़ दिया और वो सब विशाल संपत्ति चढ़ के उनके पास क्या था कोपीन कमंडलो और खंथा खंथा का मतलब वो कंबल जैसे जो जूना कपड़े से बनाना है आज तक गाँव इलाका में लोग तो जूने छिन्न कपड़ा को ऐसे बनाते है और कंबल बनाते तो वो सिर्फ वो उनकी संपत्ति थी तो इतना विशाल संपत्ति चढ़ के बहुत कठिन दरिद्र अवस्था तो हन किया क्यों क्योंकि गोपी भाव रामृत आपदिलहरी खलोल मग्नो सब भौतिक आशा के गोपी प्रेम भाव वो भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने सजाव डूबते रहते थे तो जब तक हमारी आशा होती है कि इस भौतिक संसार में मैं बड़ा हूंगा थोड़ा सा भक्ति करने के साथ कम से कम थोड़ा सा आराम होगा तो भक्तों का विचार में स्वर्ग और नारक एक ही है लेकिन मेरे विचार है कि स्वर्ग में भक्ति करना चाहे में नहीं दूसरे भक्तों को तो नारकमय प्रचार कर सकते हैं, मैं में करना तो कि इस भौतिक संसार में कृष्ण भक्तिया के अलावा कुछ तो नहीं है इस प्रचार अपना जीवन अर्पण करने से इस प्रचार शिव रूप सनातन आदि प्रचार किए थे तो वे जैसे कुठोर तपस्वी होना हमारे लिए संभव नहीं है परंतु उसी भावना होनी चाहिए भक्ति मुक्ति स्प्र यावत पिशाची हृदय वर्तते तबत भक्ति सुख से कथम अभ्युदयो भवे श्री ऋपोस्वामी इस प्रकार हमको शिक्षा दी कि जब तक पिशाची रूपी भुक्ति अर्थात भौतिक भोग विलास की इच्छा और मुक्ति की इच्छा जब तक ये दोनों में एक इच्छा रहती है हृदय में तब तक वास्तव पूर्ण भक्ति सुख अनुभव करना संभव नहीं है तो एक श्लोक में व्रज धाम का वर्णन है तो कैसे ही सुंदर धाम है आज इस व्रज धाम में इस यहीं पर इस इसी इसी, इसी इलाके में हम वो व्रज का प्राकृतिक स्वभाव हम नहीं देखते क्योंकि यहाँ तो यहाँ पर सब बिल्डिंग बनाए हुए हैं और परिक्रमा मार्ग में जो दस साल पहले तक तो परिक्रमा मार्ग तो काली मीठी थी तो अभी हाईवे बन गया है और ट्रैफिक जाम भी होते तो राजधाम की प्राकृतिक माधुरी और सौंदर्य तो आजकल धीरे धीरे लुप्त हो जाते तो है लेकिन क्योंकि तो बड़ा शहर जैसे हो रहा है उसले हम उस प्रकार नहीं देखते इस शहर के बहाव राजमंडल में भी आज तक ऐसे बहुत जगह है जिसमें कुजत खोखिला हंस सार स सा गणा किए नए मायूर खुले सब सुंदर पक्षियों है वृक्षों है सब कुछ है तो ऐसी स्थिति अनुकूल है भक्ति के लिए श्री कृष्णा है कुंज भी हरे राधा माधव कुंज भी हरे तो कुंज में श्री कृष्ण की लीला होती है शॉपिंग मॉल और बॉर्डर ऑफिस में कृष्ण लीला नहीं होती है कुंज भी हरे श्री कृष्ण निकुंज तो कुछ भक्त ऐसे ही करते थे तो आज तक ऐसे है तो कुछ इलाका तो ऐसे जंगल में रहते रेखते कुंज जैसे रहते हैं और उस कुंज में भजन करते हैं और इनकी ऐसे भक्तों की प्रार्थना है कि इस कुंज में राधा कृष्णा और सब गोप गोपिया कृपा करके या प्रसन्न होकर मेरी सेवा से प्रसन्न होकर यहां आएंगे और लीला विलास करेंगे तो वो राजधाम का आप बनाना शिलोप्रभुपाद की एक इच्छा थी अलग अलग स्थानों दुनिया में जैसे शिलोप्रभुपाद ने न्यू वृंदावन स्थापना की अमेरिका में तो ऐसे स्थान होने चाहिए अलग अलग देश में जिसमें सब दुनियावासी वृंदावन का वातावरण अपने, अपने देश में अनुभव कर सकते हैं तो ये सब वाणाश्रम कम्युनिटी बनाने का यही उद्देश्य है कि ऐसे वातावरण स्टापना जो वृंदावन से अभिन्न है तो प्रकृति पेड़, वनस्पति नदी ये सब होगा और साथ साथ कृष्ण सेवा भावना होगी तो खाली चास करना फसल ऐसे बनाना उससे वानाश्रम स्थापित नहीं होते वाणाश्रम का मतलब है विष्णुर आराध्य थे पंथा वानाश्रम आचरा पथा पुरुष मान विष्णुर आराध्य थे पंथा नान्याष खान श्री श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए ये सब वर्णाश्रम बनाना चाहिए हम्म अथ पुंभे द्विज श्रेष्ठ बाणाश्रम अभिभाग स्वनिष्ठ से धर्म से संस्थित तो वो हरिथोषण का आदर्श है इस वृंदावन धाम में वो आदर्श श्री रूप सनातन आदि को स्वामी ओंग उनका व्यवहार से प्रचार किए थे और हम जो शिल प्रभुपाद और सब पूर्वाचार्योंग के सेवक है तो हमारी एक सेवा है तो अलग अलग स्थानों में इस व्रज भावना लाना को के सगना कुले ना ना राधा कृष्ण जीवा संख्या पूर्वक श्री रूप सनाथ आदित्यो सिद्ध भक्त ते हम जैसे साधक नहीं थे परंतु हमको शिक्षा देने के लिए वे साधक जैसे संख्या पूर्वक नाम जाप किए थे शिल प्रभुपाद हमको आदेश दिए थे कम से कम सोलह माला जाप हरी कृष्णा महामंत्र का करना है हरे गुरु तो रूप सनातन आदि उनका जीवन में दिन और रात में इतने से ज्यादा अंतर नहीं था क्योंकि बहुत कम सोते थे और दिन रात तो कृष्ण सेवा में रहते थे तो शास्त्र दान भी किया है कीर्तन भी किया है जाप भी किया है सब कुछ किए निद्रा आहार विहार खादि विजित तो वो परम भक्ति है जिसमें निद्रा आहार वो सब चंद है निद्रा आहार विहार खादि विजित तो यदि हमारी इच्छा इतने कि हम केवल कृष्ण भक्ति कहना चाहते हैं तो नींद भोजन लेना उस, सब भूल जाएगा तो वो आधार से चात्यंत दीन और चाहो और कि मैं बड़ा भक्त बन गया हूं सब देखो मुझको प्रणाम करो ऐसी भावना नहीं होना चाहिए चैतन्य महाप्रभु का प्रचार hmm. राधा कृष्ण गुण स्मृत मधुर इनदेन सम्मोित हो बार बार यही वर्णन है कि उनका जीवन का जीवं राधा कृष्ण राधा कृष्ण स्मरण राधा कुंडे खलिंद पर यहा खलिंदी एक बुद्धिमान बुद्धिमान लेखक खलिंद उसको बदल करके खलिंदी छसाचार्य से उसका ज्ञान ज्यादा है खलिंद छाने का मतलब कालिंदी खलिंदी ऐसा शब्द नहीं है नहीं खलिंदिंदी ओ यमुना का नाम है खलिंद का मतलब कालिंदी यमुना तो वृन्दावन धाम राधा कुंड के ठाट में तट में प्रेम उन्मा शेष दश या ग्रस्तो प्रमा सदा सदैव उन्मत् जैसे पागल फैस प्रेम जैसे इस प्रकार उन्होंने आ, भावाभिष्ट हुए तो ये उत्तम भक्ति है और विरह चैचन्य महाप्रभु का विराह भाव हे राधे व्रज देव के चलित है चैचन्य महाप्रभु का प्रचारित विरह भाव प्रकट किया है कहा है राधा कहा है कृष्णा तो गोवर्धन और सभी कौप वृक्ष के पास जाकर इस प्रकार घोषणा किया है खेद खेद करके वो खेद वो हृदय का दुख वो भक्ति का परम स्तर है परम सुख ही दुख में कृष्ण विरा दुख तो इस प्रकार वृंदावन धाम है वृंदावन धाम के बाहा विशेष का यहाँ यहा पर हमें श्री रूप सनातन भट्ट राघुनाथ श्रीजी गौपाल भट्ट दास राघुनाथ गोस्वामी का स्मरण करना चाहिए वे जैसे सदैव श्री श्री चैत राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु का गुण कीर्तन किए तो इस प्रकार हमें श्री श्री राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु और उनके वृंदावन के चै गौसाई और शिल प्रोपाद और सब पूर्वाचार्यों का स्मरण और कीर्तन करने चाहिए जिससे हम उनकी कृपा मिल सकते हैं जिससे उनकी कृपा मिलके हम वो बार मिलेंगे, उनकी सेवा में नियुक्त होना वो भक्तों की प्रार्थना है ना धनम ना जानम ना सुंदरीम कविता वाह जगदीश कामाय मम जन्म नि जन्मनीश्वर जन्मनी भवत भक्ति आहित्वाई तो रूप सनातन आदि गोस्वामी गण इतना स श्रम किए इतना स तपस्या किए है ओं का उद्देश्य क्या था सेवा करना तो वो हमार हमारा आदर्श है वो हमारा उद्देश्य है श्री रूप सनातन भट्ट राघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास राघुनाथ सरगोस्वामी प्रभु की जय और उनके जीवन चरित्र के बारे में श्री चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए भक्ति राधनाकार ग्रंथ पढ़ना चाहिए ये सभी ग्रंथों में उनके जीवन के चरित्र मिलते क्या क्या किया है और क्या क्या कैसे भक्ति की ईश्वर धाम में वो सब कुछ मिलते हैं तो वे सब शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्तों का चरण रेणु भजन के लिए अनुकूल है श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सरगो स्वामी प्रभु की जय